जप जी साहेब इको अंकार सतना जे जुगचारे आर जा हो दसूनी हो नवा खंडा जा चलै सब को चंगा ना रखाए कै जसकिरत जगले जे तीस नजर ना आवई ता वात ना पुछ के कीटा अंदर कीट कर दोस्तरे दोस नानक निर्गुण गुण करे गुणवंत्याण गुण दे हा कोई न सुजी जे इस गुण कोय करे अगर किसी की आयु चारों युगों के बराबर हो जाए उससे भी दस गुनी हो जाए अगर नवों के लोग उसे जानते हो और उसके साथ चलते हो जिसको सुनाम प्राप्त हो और जिसकी कीर्ति सारे जगत में फैली हो वह भी अगर उसकी दृष्टि में नहीं जचता है तो कोई भी मूल्य नहीं उसके पूछ का कोई भी अर्थ नहीं उसे कोई भी नहीं पूछता जे जुग चारे आर होर दसुनी हो नव खंडा बिच जानिए नाल चले सब कोई चंगा नाव रखाई के जसुकीर्त जग ले जे तिशु नजर ना आवई तब बात ना पूछे के नानक कहते हैं कि तुम्हारे पास चारों युगों की उम्र हो सतयुग से लेके कलयुग तक जितना इस सृष्टि की उम्र है उतनी तुम्हारी उम्र हो उससे भी दस गुनी हो जाए नवों खंडों के लोग सारे सृष्टि के लोग तुम्हें जानते हो तुम्हारे साथ चलते हो बड़ा तुम्हारा सुनाम हो सारे जगत में तुम्हारी कीर्ति हो फिर भी अगर उसकी दृष्टि में तुम न जचे तो कुछ भी सार नहीं इसे थोड़ा सोचें और हमारी यही तलाश सारी दुनिया हमें जान ले सारी दुनिया का साम्राज्य हमारा हो उम्र हो धन हो स्वयस हो सुनाम हो यही हमारी खोज और नानक कहते हैं तुम सब पालो तुम पूरी सृष्टि के मालिक हो जाओ लेकिन उसे न जचो तो कुछ भी सार नहीं क्या बात क्या कारण सब पाके भी तुमने कभी किसी को तृप्त होते देखा पूछो अरबपतियों से पूछो सिकंदरों से हिटलरों से तुमने कभी उन्हें तृप्त देखा कभी तुमने उनके आसपास वैसी भाव हवा देखी जो खबर देती हो कि सब मिल गया है उल्टी ही हालत है जितना तुम ऐसे लोगों के करीब जाओगे उतना ही पाओगे उनकी दरिद्रता बड़ी है उनका भिक्षा पात्र बड़ा हो गया है वे और मांग रहे हैं नौखंड काफी नहीं चारों युगों की उम्र पर्याप्त नहीं है उनकी मांग जो भी मिल जाए उससे बड़ी उनका अभाव अनंत है वो भरा नहीं जा सकता उसे भरने का कोई उपाय नहीं उनकी तृष्णा दुष्पुर उनकी चाह की कोई सीमा नहीं है वे जो भी मिल जाता है चाह आगे चली जाती चाह आगे ही चलती जाती चाह तुमसे मिलो आगे चलती तुम जहां जाते हो तुमसे पहले पहुंच जाती और जितना ज्यादा तुम्हारे पास होता है उतना ही तुम्हें एहसास होने लगता है कि तुम किसी गलत मार्ग पर चल रहे हो क्योंकि तृप्ति तो मिलती ही नहीं लौट नहीं सकते क्योंकि अहंकार कहता कहां लौट कर जाते हो दो भिकमे एक झाड़ के नीचे विश्राम कर रहे थे और एक भिकमंगा रो रहा था शिकायतें कर रहा था जब सम्राट रोते हो शिकायतें करते हैं तो बेचारा भिकमंगा वो तो कह रहा था ये भी कोई जीवन है। आज इस गांव कल उस गांव बिना टिकट सफर करो कहीं भी उतार दिए जाओ जो देखो वही उपदेश दे मांगो रोटी मिले उपदेश जो देखो वही कह कि भले चंगे हो जाओ काम करो हर जगह अपमान हर जगह निंदा ये भी कोई जीवन और खदेड़े जाते हो हर जगह से पुलिस वाले सदा पीछे खड़े हैं जहां सो वहीं से उठाए जाओ रात पूरी नींद भी एक जगह नहीं ले सकते तो दूसरे ने कहा तो फिर तुम ये काम छोड़ी क्यों नहीं देते उसने कहा क्या क्या मैं स्वीकार कर लूं कि मैं असफल हो गया भिकमंगा भी स्वीकार नहीं कर सकता कि वो असफल हो गया तो करोड़पति तो कैसे स्वीकार करे तो राजनीतिक तो कैसे स्वीकार करे कि असफल हो गया है नहीं वो कहता है सिद्ध करके रहूंगा हालांकि आज तक कोई भी सिद्ध नहीं कर पाया नहीं तो महावीर बुद्ध नानक सब मूढ़ कोई भी सिद्ध नहीं कर पाया कि मिलने से कुछ मिलता है लेकिन अहंकार पीछे नहीं लौटना चाहता अहंकार कहता और आगे बढ़ो शायद थोड़ी ही दूर हो मंजिल कौन जानता है दो कदम और आशा का जाल फैलता चला जाता है और अहंकार पीछे नहीं लौटने देता आशा आगे की तरफ खींचती आशा भविष्य को रास्ता बनाती जाती है अहंकार कहता है इतने चलाए और अब तक कभी स्वीकार न की कमजोरी कि हम गलत मार्ग पर हैं अब कैसे स्वीकार करो ढांक लो छिपा लो किसी तरह चलते जाओ कभी सफलता मिलेगी ही निश्चित तुम्हारे सब सफल लोगों के भीतर असफलता के आंसू छिपे हैं वो प्रकट नहीं करते इसलिए उनके पब्लिक फेसेस और उनके प्राइवेट फेसेस अलग हैं उनका जो चेहरा वो दिखाते हैं जनता में वो अलग है उनका चेहरा जो वो अपने बाथरूम में आईने में देखते हैं वो बिल्कुल अलग है तुम उन्हें रोते पाओगे जब जनता में देखोगे तुम तो उन्हें मुस्कुराते पाओगे उनकी मुस्कुराहट झूठी है उस मुस्कुराहट के भीतर कुछ भी नहीं सिर्फ आंसू छिपे नानक कहते हैं कि सब मिल जाए तो भी तृप्ति नहीं मिलती तृप्ति तो तभी मिलती है यदि तुम उसे भा जाओ और तब नंगे फकीर को भी मिल जाती है जिसके पास कुछ नहीं है उसे भी हमने आनंदित देखा है और जिनके पास सब है उन्हें भी दुखी तो जरूर तृप्ति का सूत्र कहीं और है वो तुम्हारे पास क्या है इससे उसका कोई संबंध नहीं तुम्हारा परम सत्ता से क्या संबंध है उससे उसका संबंध है तुम्हारे पास क्या है इससे निर्णय नहीं होता कि तुम त्रप्त हो तुम और परमात्मा के बीच क्या नाता है उस दिशा में तुमने कैसे सूत्र बांधे उससे पता चलता है कि तुम तृप्त हो या तृप्त अगर उससे नाता बन गया अगर तुम उसकी तरफ उन्मुख हो गए और वही है अर्थ इस बात का कि अगर तुम उसे जच गए तुम तो उसे जचे ही हुए हो हु। नहीं तो वो तुम्हें पैदा क्यों करे तुम उसे जचे ही हुए हो हु। अन्यथा वो तुम्हें इतना अवसर क्यों दे तुम उसे जचे ही हुए हो हु। लेकिन तुम पीठ किए खड़े हो जज जाने का अर्थ है जब तुम उन्मुख हो जाते हो और तुम जब उसकी सूरत को सब सूरतों में देखते हो और तुम हर जगह उसी का वास पाते हो पत्थर भी तुम्हें धोखा नहीं दे सकता तुम पत्थर में भी उसी को धड़कते पाते हो जब तुम सब तरफ उसी को पाते हो तब तुम जज गए तो नानक कहते हैं यदि मैं उसको भाग गया तो मैंने तीर्थों में स्नान कर लिया उतरी स्वर्ग की गंगा तुम्हारे ऊपर ये गंगा जो हिमालय से बहती है प्रयाग और काशी छूती हुई इस गंगा में नहाने से कुछ भी ना होगा उसकी गंगा उतरनी चाहिए उसको जज जाने चाहिए भा गए तुम उसे स्वीकार हो गए वह भी अगर उसकी दृष्टि में नहीं जचता तो कोई उसे नहीं पूछता कितना तुम पालो व्यर्थ तुम्हारा सब पाना गहरे अर्थों में गंवाना है तुम्हारी सब संपदा सिवाय विपदा के और कुछ भी नहीं एक ही संपदा है उसको जज जाना वही जब तुम्हारी खोज बन जाती तो तुम संसार में सन्यासी हो गए करते तुम सब हो ध्यान उसका रखते हो घूमते तुम सब तरफ हो नजर उस पर रखते हो छुद्र बड़े छोटे काम में लगे रहते हो लेकिन विस्मरण उसका नहीं होने देते वो तुम्हारे भीतर है। ये जो स्मरण हैुरती है ये जो, जो अजपा जाप है धीरे धीरे धीरे तुम जच जाओगे तुम उसे भा जाओगे और जिस दिन तुम उसे भा जाते हो उस दिन तुम्हारे जीवन में नृत्य उतरता उत्साह उतरता है उस दिन तुम्हारे पास कुछ भी नहीं होता और सब कुछ होता है वो कीटों में भी कीट बना दिया जाता है और दोषी भी उस पर दोष मढने लगते हैं वो जो परमात्मा से वंचित है सब पाले तो भी कीटों में कीट बना दिया जाता है और दोषी भी उस पर दोष मढने लगते हैं नानक कहते हैं कि वह गुणहीनों को गुणी बना देता है और गुणवानों को और गुण देता है प्रभु के सिवाय और कोई नहीं जो गुण प्रदान कर सके प्रभु के सिवाय और कोई नहीं जो तुम्हें गुण प्रदान कर सके तुम उसे अगर चूक गए तो सब चूक गए वही निशाना याद रखो प्रतिपल वही निशाना है अगर तुम्हारे जीवन का तीर उस तक न पहुंचा तो कहीं भी पहुंच जाए वो असफलता है एक ही सफलता है वो परमात्मा को पा लेना है और सब असफलताएं एक ही उपलब्धि है उसे जज जाना तुम कभी सोचो तुम किसी को प्रेम करते हो और तुम जज जाते हो प्रेमी तुम्हें स्वीकार कर लेता है प्रेमी तुम्हें हृदय से लगा लेता है तब तुम्हारे जीवन में कैसी पुलक आती तब तुम्हारे पैर जमीन पर तो नहीं पड़ते तब तुम हवा में उड़ते हो जैसे तुम्हें पंख लग जाते और कुछ अज्ञात घूंगुर तुम्हारे जीवन में बजने लगते हैं जो तुमने कभी ना सुने तुम्हारे चेहरे की रौनक बदल जाती है रंग बदल जाता है तुम्हारी आंखें किसी और ही बात की खबर देने लगती प्रेम को छिपाना इसीलिए तो मुश्किल तुम सब छिपा लो प्रेम को तुम नहीं छिपा सकते अगर तुम्हें किसी से प्रेम हो गया तो वो प्रकट होगा ही उसके बचाने का कोई भी उपाय नहीं क्योंकि तुम चलोगे और ढंग से उठोगे और ढंग से तुम्हारी आंखें उसकी खबर देंगी तुम्हारा रो रो उसकी खबर देगा क्योंकि प्रेम एक स्मरण साधारण जीवन में भी अगर तुम प्रेमी तुम्हें स्वीकार कर ले तो तुम इतनी पुलक से भर जाते हो तुम जरा हिसाब लगाओ पूरा अस्तित्व तुम्हें स्वीकार कर ले तब तुम्हारी पुलक कैसी होगी पूरा अस्तित्व तुम्हें प्रेम करे दय से लगा ले आलिंगन घटित हो तुम पूरे अस्तित्व के साथ प्रेम में बंध जाओ तो मीरा कह रही कि कब कृष्ण तुम मेरी सैया पर आओगे ये प्रतीक प्रेमी के कि मीरा कह रही मैंने साज सैया को संवार फूलों से तुम्हारी सेज बनाई कब तुम आओगे कब तुम मुझे स्वीकार करोगे भक्त भगवान के लिए ऐसा ही प्यासा है जैसे प्रेस ही प्रेमी के लिए जैसे चकोर स्वाति की बूंद के लिए प्यासा है पुकार रहा है फिर एक बूंद भी तृप्ति बन जाती है एक बूंद भी मोती बन जाती है और जब उतनी पुकार और प्यास से कोई जी जीता है तो साधारण पानी मोती हो जाता है अगर उतनी ही पुकार और प्यास हो तो गुरु की एक सिखावन माणिक बन जाएगी एक बूंद काफी है एक बूंद सागर हो जाएगी और जिसने गुरु की सिखावन समझ ली सिखावन ही क्या है छोटा सा सूत्र समझ लो तो बहुत छोटा न समझो तो अनंत जन्म बीत जाते हैं छोटा सा सूत्र नानक कहते हैं गुरा एक दे बुझाई सारी प्यास बुझा देता है एक गुर सबना जिया का एक दाता सो में बिसर न जाए बस उसको भर में विस्मरण न करूं एक छोटा सा गुर सारी प्यास बुझा देता है सारी तृष्णा मिटा देता है सारी चाह खो जाती नानक कहते हैं वो गुणहीनों को गुणवान बना देता है गुणी बना देता है उसकी तरफ चेहरा हुआ कि तुम पात्र हुए पात्र तुम सदा ही थे खाली थे उसकी तरफ चेहरा हुआ भर गए उसकी महिमा ने तुम्हें आके आंदोलित कर दिया वीणा तो तुम्हारी सदा से तैयार थी तुमने उसके हाथों में सौंप दी उसकी उंगुलियों ने छुआ संगीत का जन्म हो गया संगीत सोया था अंगुलियों की प्रतीक्षा थी लेकिन तुम सौंपो अपनी वीणा को उसे तब उस सौंपने का नाम ही श्रद्धा सौंपने का नाम ही शिष्यत्व सिख हो जाना सौंपने का नाम ही समर्पण उस सौंपने का नाम ही संन्यास कि तुम अपनी वीणा उसके हाथों में दे दो और तुम कहो जो तेरी मर्जी तेरी मर्जी अब मेरा जीवन होगी मैं तुझे स्मरण रखूं इतना मेरा से सप तू मुझे कभी ना भूले इतनी मेरी मांग और सारी मांग समाप्त एक छोटा सा गुर नानक कहते वो गुणहीनों को गुणी बना देता है और गुणवानों को और गुण देता है एक ही तो गुण है जीवन में कि तुम्हारे पात्र में वो समा जाए भर जाए कि तुम अकेले ना रहो उसका संग साथ हो जाए कि तुम अकेले ना भटको अन्य था तुम उसे खोजोगे कई जगह पाओगे ना कोई धन में खोजता है कि कोई संगी साथी मिल जाए कोई पत्नी में खोजता कोई पति में खोजता लेकिन वो सब खोज अधूरी तुम जब तक उसको सीधा ना खोजोगे तुम उसे ना पा सकोगे उसको पाते ही सब दुर्गुण विसर जाते हैं इसलिए नानक तुमसे न ना कहेंगे कि एक एक दुर्गुण को मिटाओ क्योंकि वो तो अनंत है चोरी छोड़ो बेईमानी छोड़ो हत्या छोड़ो क्रोध छोड़ो काम लोग मोह मत्सर क्या क्या छोड़ोगे वो तो अनंत तो नानक तुमसे नहीं कहते कि तुम उनको छोड़ने में लग जाओ एक एक को नानक तो कहते हैं कि तुम उन्मुख हो जाओ परमात्मा की तरफ उसको स्मरण करो और जैसे ही वो तुम्हारी तरफ देखेगा उसकी नजर तुम पर पड़ेगी कि सब बदल जाएगा तुम स्वीकार हो गए तुम जच गए क्रोध अपने से तिरोहित हो जाएगा लोभ अपने से गिर जाएगा जिसने उसे पा लिया उसका कैसा लोभ अब क्या पाने को बचा जिसने उसे पा लिया अब कैसा क्रोध अब कौन क्रोध करने को बचा जिसने उसे पा लिया आप कैसा काम अब कैसी वासना परम संभोग घटित हो गया अस्तित्व के साथ मिलन हो गया आखिरी विवाह हो गया अब किस प्रेमी की तलाश कबीर कहते हैं मैं राम की दुल्हनिया मैं उसकी दुल्हन हूं और जब राम से लगाव हो गया और जब राम की दुल्हन बन गए अब कैसी काम वासना काम वासना में हम उसी को खोजते थे गंदे नदी नालों में हम उसी की गंगा को खोजते थे तृप्त नहीं होते थे क्योंकि उस गंदगी से हम तृप्त ना हो सकेंगे ऐसा ही जैसे हंस को हम पानी पिला रहे हों नदी नदी नाले का गंदा नालियों का और हंस तृप्त ना होता हो उसे मानसरोवर चाहिए तुम्हारा हंस भी मानसरोवर मांगता है स्फटिक जैसा स्वच्छ जल मांगता है परमात्मा से कम तुम्हारी प्यास को कोई भी बुझा ना सकेगा और जैसी तुम उसकी तरफ मुड़े सब दुर्गुण गिर जाते तुम गुणों से भर जाते हो गुणियों को और गुण दे देता है कहते हैं नानक प्रभु के सिवाय और नहीं है कोई जो गुण प्रदान कर सके नानक निर्गुणी गुण करे गुणवंतिया गुण दे हा कोई न सुझी गुण कोई करे उसके अतिरिक्त तुम कहीं भी भटको तृप्त ना हो सकोगे उसकी के अतिरिक्त तुम भटक ही रहे हो जन्मों जन्मों से और अभी तक तुम्हें होश नहीं आया आशा अभी भी बंधी है कि शायद उसके बिना पहुंच जाएंगे और अहंकार पीछा कर रहा है कि इतने इतने दिन किया अब उसको ऐसी गंवा दें तुम तो उस तरह के आदमी हो कि एक आदमी मकान बनाए और मकान जीण जर्जर हो उसकी नींव ठिकाने की ना हो रेत पर रखी हो और अचानक जब मकान बनने के करीब आए तब कोई कहे कि इस मकान में भीतर मच जाना ये मकान गिर जाएगा इसमें तुम मरोगे तो तुम्हारा मन कहेगा कि इतना खर्च किया इतनी मेहनत की इतनी मुश्किल से बनाया क्या वर्षों की मेहनत को ऐसे ही जाने दें? और तुम्हारे मन में आशा उठेगी कि कौन जाने गिरे न गिरे कौन जाने ये विशेषज्ञ गलत हो और अब तक तो खड़ा ही रहा है तो क्या कठिनाई है कि आगे भी खड़ा रहे बस यही तुम्हारी हालत है जिससे कोई आदमी रास्ते पे भटक जाए और हम उससे कहें कि तू रास्ता पीछे छोड़ आया पढ़ रहा था एक कवि अपने संस्मरण लिख रहा है उसने अपने संस्मरण मुझे देखने भेजे उसमें एक संस्मरण मुझे सच में पसंद आया उसमें लिखा है कि वो भटक गया हिमालय के तराई में यात्रा को गया रास्ता भटक गया तो एक झोपड़े के सामने उसने अपनी कार खड़ी की एक स्त्री ने दरवाजा खोला और उसने पूछा उससे कि मैं ठीक रास्ते पर तो हूं मैं मनाली पहुंचना चाहता हूं पहुंच जाऊंगा ना उस स्त्री ने गौर से देखा और उसने कहा कि मुझे अभी यही पता नहीं कि तुम किस तरफ जा रहे हो तुम जा किस तरफ रहे हो कवि ने सोचा कि पहाड़ी स्त्री है समझदार ज्यादा नहीं दिखाई पड़ती तो उसने कहा तू इतनी मुझे बता दे कि मेरे गाड़ी के प्रकाश जो है वो ठीक मनाली के रास्ते की तरफ पड़ रहा है उसने कहा एक प्रकाश पड़ रहा है लाल वाला जब कोई तुमसे कहे पचास मील चल के तुम आ गए या हजार मील चल के आ गए और कितने मील तुम चल चुके हो कुछ गिनती नहीं अचानक कहे कि तुम तुम्हारा लाल प्रकाश तो गंतव्य की तरफ पड़ रहा है तो तुम्हें धक्के से सदमा पहुंचेगा इसका मतलब है पीछे लौटना पड़ेगा तुम्हारा अहंकार कहेगा कि थोड़ी और कोशिश कर लो कौन जाने ये स्त्री सही हो या ना हो पागल हो झूठ बोलती हो कोई प्रयोजन हो इसका कोई लक्ष्य हो भटकाना चाहती हो क्या भरोसा पीछे लौटने में अहंकार को चोट लगती है क्या मैं इतनी देर तक गलत था इसलिए बच्चों को सिखाना आसान बूढ़ों को सिखाना मुश्किल हो जाता है क्योंकि उनका मतलब है कि वो चल चुके साठ साल सत्तर साल क्या सत्तर साल तक वो गलत थे इसलिए बच्चे को तो सिखाना आसान क्योंकि अभी वो चला ही नहीं कोई अहंकार नहीं तुम जहाँ चलाओ वो चलने को राजी बूढ़ा जहाँ चलाओ वहां चलने को राजी नहीं उसके पक्के रास्ते हैं वो कहता है मेरे रास्ते ठीक क्योंकि उनही रास्तों पर उसका अहंकार निर्भर है और तुम सब बूढ़े हो न मालूम कितने जन्मों से चल रहे हो वही तो अड़चन इसलिए छोड़ने की हिम्मत भी नहीं होती क्योंकि इतने इतने जन्मों की चेष्टा व्यर्थ गई तो इतने इतने जन्मों तक मैं अज्ञानी था इसलिए तो ज्ञानी के पास जाने में तुम डरते हो पहुंच भी जाओ तो अपने को बचाते हो पच्चीस दलीलें और तरकीब में खोज खोज के बचाते हो कहीं उसकी वर्षा तुम तो हो ही ना जाए कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे ज्ञान का अनुभव का चोगा गिर जाए और ध्यान रखो तुम्हें पीछे लौटना पड़े क्योंकि रास्ता तो तुम बहुत पीछे छोड़ आए हो इसलिए तो जीसस कहते हैं कि फिर से बच्चे की भांति हो जाओ वो लौटने के लिए, के लिए कह रहे हैं कि कृपा करो लौटो रास्ता पीछे छूट गया है फिर से बच्चे की तरह हो जाओ बुद्धि को हटा दो और बहुत गुणों की वर्षा होगी वो सदा हुई है नानक कुछ बहुत पढ़े लिखे नहीं न कोई बड़े अमीर साधारण घर में पैदा हुए न कोई बड़ी शिक्षा हुई पहले दिन ही पाठ चला और बंद हो गए फिर भी वर्षा हो गई जब नानक पर हो गई जब कबीर पे हो गई वर्षा तुम पर क्यों ना होगी बस कहीं एक ही बात चूक रही है वो ये कि तुम विमुख खड़े हो पीठ किए खड़े हो एक ही गुर से सब हल हो जाता है कि सभी प्राणियों का एक दाता है उसे मैंने भूलूं। गुरा एक दई बुजाई सबना जिया का एक दाता सो में बिसर न जाए आज इतना